आपुरियमाण अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रवशंती सर्वे स न चाकामी काम कामणी कांचन के लिए दासत्व श्री कृष्ण पहले तुम इतना आते थे पर अब क्यों नहीं आते विजय यहाँ आने की बड़ी इच्छा रहती है परंतु अब मैं स्वाधीन नहीं हूँ ब्राह्मण समाज में नौकरी करता हूँ श्री रामकृष्ण कामनी कांचन जीव को बांध लेते हैं जीव की स्वाधीनता चली जाती है कामनी ही से कांचन की आवश्यकता होती है जिसके लिए दूसरों की गुलामी की जाती है फिर स्वाधीनता नहीं रहती फिर तुम अपने मन का काम नहीं कर सकते जयपुर में गोविंद जी के पुजारी पहले पहल अपना विवाह नहीं करते थे तब वे बड़े तेजस्वी थे एक बार राजा के बुलाने पर भी वे नहीं गए और कहा राजा ही को आने को कहो फिर राजा और पंचों ने मिलकर उनका विवाह करा दिया तब राजा से साक्षात करने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ा वे खुद हाजिर होते थे कहते महाराज आशीर्वाद देने आए हैं यह ले निर्माल्यलाएँ हैं धारण कीजिए आज घर बनवाना है आज लड़के का अन्नप्राशन है आज लड़के का पाठशाला जाने का शुभ मुहूर्त है इन्हीं कारणों से आना पड़ता है बारह सौ भगत और तेरह सौ भक्ति वाली कहावत तो जानते हो ना, नित्यानंद गोस्वामी के पुत्र वीरभद्र के तेरह सौ भगत शिष्य थे जब वे सिद्ध हो गए तब वीरभद्र डरे वे सोचने लगे कि ये सब के सब सिद्ध हो गए लोगों को जो कह देंगे वही होगा जिधर से निकलेंगे वही भय है क्योंकि मनुष्य बिना जाने यदि कोई अपराध कर डालेंगे तो उनका अहित होगा यह सोचकर वीरभद्र ने उन्हें बुलाकर कहा तुम गंगा तट से संध्या उपासना करके हमारे पास आओ भगत तब ऐसे तेजस्वी थे कि ध्यान करते ही करते समाधि मग्न हो गए कब ज्वार का पानी सिर से बह गया इसकी उन्हें खबर ही नहीं भाटा हो गया तथापि ध्यान भंग न हुआ तेरह सौ भक्तों में से एक सौ समझ गए कि वीरभद्र क्या कहेंगे आचार्य की बात को टालना नहीं चाहिए अतए वे तो खिसक गए वीरभद्र से साक्षात नहीं किया रहे बारह सौ भगत वे वीरभद्र के पास लौट कर आए वीरभद्र बोले ये तेरह सौ भक्त ने तुम्हारी सेवा करेंगे तुम लोग इनसे विवाह करो शिष्यों ने कहा जैसी आपकी आज्ञा परंतु हम में से 100 सौ न जाने कहाँ चले गए उन 1200 भक्तों के साथ एक एक सेवादासी रहने लगी फिर उनका वह तेज तपस्या बल न रह गया स्त्री के साथ रहने के कारण वह बल जाता रहा क्योंकि उसके साथ स्वाधीनता नहीं रह जाती विजय से तुम लोग स्वयं यह देखते हो दूसरों का काम करते हुए क्या हो रहे हो और देखो इतनी परीक्षाएँ पास करने वाले इतने अंग्रेजी जानने वाले पंडित नौकरी करते हुए सुबह शाम मालिकों के बूट की ठोकरें खाते हैं इसका कारण केवल कामिनी है विवाह करके यह हरी भरी दुनिया उजाड़ने की इच्छा नहीं होती इसीलिए यह अपमान दास्ता किया, इतनी मार ईश्वर लाभ के उपरांत कामनी की मातृभाव से पूजा यदि एक बार उस प्रकार के तीव्र वैराग्य से भगवान मिल जाएं, तो फिर स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती घर में रहने से भी स्त्री की लालसा नहीं होती फिर उससे कोई भय नहीं रहता यदि एक चुंबक पत्थर बड़ा हो और एक छोटा तो लोहे को कौन खींच सकता है बड़ा ही खींच सकता है ईश्वर बड़ा चुंबक पत्थर है और कामनी छोटा चुंबक पत्थर है तो भला कामनी क्या कर सकेगी एक भक्त महाराज स्त्रियों से घृणा करें श्री रामकृष्ण जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं देखते जिससे भय हो वे यथार्थ देखते हैं कि स्त्रियों में ब्रह्ममई माता का अंश है और उन्हें माता जानकर उनकी पूजा करते हैं विजय से तुम कभी कभी आया करो तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है ईश्वरादेश प्राप्त होने के बाद आचार्य पद विजय ब्राह्म समाज का काम करना पड़ता है इसीलिए हर समय नहीं आ सकता अवकाश मिलने पर आऊँगा श्री रामकृष्ण देखो आचार्य का काम बड़ा कठिन है ईश्वर का प्रत्यक्ष आदेश पाए बिना लोग शिक्षा नहीं दी जा सकती यदि आदेश पाए बिना ही उपदेश दिया जाए तो लोग उस ओर ध्यान नहीं देते उस उपदेश में कोई शक्ति नहीं रहती पहले साधना करके या जिस तरह हो ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए उनके आज्ञा मिलने पर फिर लेक्चर दिया जा सकता है उस देश में हलदार पकुर नाम का एक तालाब है उसके बांध पर लोग पाखाना किया करते थे जो लोग घाट पर आते थे वे उन्हें खूब गालियां देते थे खूब गूल गपाड़ा मचाते थे परंतु गालियों से कोई काम न होता था दूसरे दिन फिर वही हालत होती थी अंत को कंपनी के चपरासी नोटिस लटका गए कि यहाँ शौच के लिए जाने की सख्त मनाही है न मानने वाले को सज़ा दी जाएगी इस नोटिस के बाद फिर वहाँ कोई शौच के लिए नहीं जाता था उनके आदेश के बाद कहीं भी आचार्य हुआ जा सकता है और लेक्चर भी दिया जा सकता है जिसको उनका आदेश मिलता है उसे उनकी शक्ति भी मिलती है तब वह आचार्य का कठिन काम कर सकता है एक बड़े जमींदार से उसकी एक प्रजा मुकदमा लड़ रही थी तब लोग समझ गए कि उस प्रजा के पीछे कोई जोरदार आदमी है संभव है कि कोई बड़ा आदमी ही जमींदार ही उसकी ओर से मुकदमा चला रहा हो मनुष्य साधारण जीव है ईश्वर की शक्ति के बिना आचार्य जैसा कठिन काम वह नहीं कर सकता सच्चिदानंद ही गुरु और मुक्तिदाता है विजय महाराज ब्राह्मण समाज में जो उपदेश दिए जाते हैं क्या उनसे लोगों का उद्धार नहीं होता श्री रामकृष्ण मनुष्य में वह शक्ति कहाँ की वह दूसरे को संसार बंधन से मुक्त कर सके यह भुवन मोहनी माया जिनकी है वे ही इस माया से मुक्त कर सकते हैं सच्चिदानंद गुरु को छोड़ और दूसरी गति नहीं है जिसको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ उनका आदेश नहीं मिला जो ईश्वर की शक्ति से शक्तिशाली नहीं है उसकी क्या मजाल के जीवों का भवबंधन मोचन कर सके मैं एक दिन पंचवटी के निकट झाऊ तल्ले की ओर जा रहा था एक मेढ़क की आवाज़ सुनाई दी। जान पड़ा कि सांप ने पकड़ा है काफ़ी देर बाद जब लौटने लगा तब भी उस मेढ़क की पुकार शुरू ही थी बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कोरियाला सांप उस मेढ़क को पकड़े हुए हैं न छोड़ सकता है ना निकल सकता है उस मेढ़क की भी भव्यथा दूर नहीं हो रही है तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो तीन ही पुकार में इसको चुप हो जाना पड़ता इस कोड़ियाले ने पकड़ा है इसीलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेढ़क की भी यदि सदगुरु हो तो जीव का अहंकार तीन ही पुकार में दूर होता है गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा है और शिष्य की भी शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता न उसके भवबंधन की फांसी कटती है कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्त नहीं होता